भद्रं भद्र भी शृणुयाम देवा भद्रम पशेमख्यजजरा स्थिंगेस्तुवा गुंस्यूसमदीतु स्वस्ती न इंद्रो वृद्धस्रवा स्वस्ती नूषा विश्वेदा स्वस्ताक्षो अनेमी स्वस्ती नो बृहस्पतिर्द शातिशाशा शंकर शंकरचार्य केशवम पादरायनम सूत्र स्यको वंदे भगवपुन ईश्वरों व्याप्त मूर्तिभागिने दक्षिणा पदव्या नमः ओ शांति शांति शांति शानी शांति अथर्ववेदीय ब्राह्मण भाग्य प्रश्नोपनिषद के चतुर्थ प्रकरण का विचार कल प्रारंभ हुआ प्रश्नोपनिषद का पूर्वार्ध एक प्रकार से संपन्न हुआ पूर्वार्ध का विचार उत्तरार्ध का प्रारंभ है पूर्वार्ध में तीन प्रश्नात्मक तीन प्रकरण हुए इनके माध्यम से बताया गया अपरा विद्या तथा उसके फल को जो अपरा विद्या के फल से विरक्त है साधन चतुष्टय संपन्न है उसे अपराविद्या का जो अनित्य फल है उससे विलक्षण नित्य निरतिशय सुख प्राप्ति की अभिलाषा है तो उसके लिए नित्य निरति से सुख प्राप्ति का साधन पराविद्या का निरूपण होना है इसलिए पराविद्या का जो विषय है अक्षर पुरुष शब्दित निर्विशेष परमात्मा उसका निरूपण करने के लिए प्रश्न उपनिषद का उत्तरार्ध है चतुर्थ प्रश्न से तीन प्रश्न है छठवे प्रश्न तक इसे संबंध भाष्य में भाष्कर भगवान ने बताया थ ये जो भाष्य था प्रश्नत्रण अपर विद्यागोचरम से लेकर के फिर ओ अथ इदानिम असाध्य साधन लक्षण से लेकर के प्रश्नत्रय आरभ्यहां तक के भाष्य से ये बताया गया कि उत्तम अधिकारी के लिए पराविद्या से से मोक्ष शब्दित जो साध्य साधन से विलक्षण अतीन्द्रिय सर्व दुखरहित निरतिशय सुख स्वरूप मोक्ष हैं उसे बताना चाहिए इसी अभिप्राय से यहां पर यह प्रारंभ हो रहा है तीन प्रश्नात्मक उत्तरार्ध इस प्रकार पूर्वार्ध का उत्तरार्ध के साथ संबंध बता दिया गया इस संबंध भाष्य से अब जो इस चतुर्थ प्रश्न रूप प्रश्न विशेष का असाधारण संबंध है उसे बताने के लिए तत्र त्र इत्यादि वाक्य हैं भाष्य में इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार एवं साम प्रश्न संबंधम चतुर्थ प्रश्नस्य प्रश्न सेबंधम आह तत्र इति तो एवं याने उक्त प्रकार हैं ये जो संबंध भाष्य था प्रश्न प्रश्नत्रण अपर विद्या से लेकर के प्रश्नत्रय आरभ्यक का इससे सामान्य रूप से सामा पूर्वार्ध के साथ प्रश्न त्रयात्मक पूर्वार्ध के साथ प्रश्न त्रयात्मक उत्तरार्ध का संबंध बता दिया गया प्रश्न त्रयस्या संबंधम उत्तम तो, तो, हाँ। तो तीनों प्रश्न ती, तीनों प्रश्नों का भी संबंध हाँ। केवल एक प्रश्न का संबंध नहीं तीनों प्रश्नों का तीन प्रश्नात्मक तीन प्रश्नों का समुदायत्मक जो उत्तरार्ध है उसका तीन प्रश्नात्मक पूर्वार्ध के साथ संबंध बता दिया गया ये हुआ तो तो तो आ, ये बताया जा रहा है कि समूह का संबंध बता दिया हा उसका हुआ और एक सामान्य संबंध नहीं बताया गया सामा, सामान्य संबंध बता दिया गया असामान्य संबंध नहीं बताया तो उक्त चतुर्थ प्रश्नस्य से संबंधम आह तो जो प्रश्न विशेष है प्रश्न उत्तरार्धम प्रश्नत्रय समूह में जो प्रश्न विशेष हैं आपका चतुर्थ प्रश्न उस चतुर्थ प्रश्न का असाधारण संबंध भी उस अपि को यहां पर लगाइए प्रातिश्विक संबंधम अपि तो चतुर्थ प्रश्नस्य से संबंधम अपि आह ऐसा तो तीन प्रश्नों के सामान्य रूप से संबंध को बता करके चौथे प्रश्न के असाधारण संबंध को बताया जा रहा है प्रातिशिक शब्द का अर्थ है असाधारण तो चतुर्थ प्रश्न से प्रातिशिक संबंधम आह इत्यादि से तो भाष्य में है तत्र तत्र इव इव यस्मात् अक्षरात् सर्वे भावा जायन्ते इति मुंडके तो ये विस्फुिंगाइव जाये त्र ब्राह्मण मुंडक ये मंत्र वेद मंत्र ब्राह्मण उभयात्मक होता है न मंत्रात्मक वेदभाग ब्राह्मणात्मक वेदभाग इनमें होता है व्याख्यय व्याख्यान भाव संबंध मंत्र व्याख्य है ब्राह्मण भाग उनका व्याख्यान है मंत्रों का तो मुंडक का व्याख्यान माना जाता है ब्राह्मण भागात्मक प्रश्न उपनिषद को तो ये मुंडक मंत्र के द्वारा मुंडक उपनिषद में अलग अलग तीन मुंडक यानी तीन प्रकरण हैं तो द्वितीय मुंडक में यानी मुंडक उपनिषद के द्वितीय प्रकरण में क्या हुआ कि तत्र सुदीप्ता इव अग्ने परात अक्षराः सर्वे भावा इष्पुलिंगा इव तत्र जायते इति उक्तम। तो ये बताया गया है द्वितीय मुंडक में कि जिस पर अक्षर से सभी पदार्थ उत्पन्न होते हैं जायंत यानी उत्पद्यंत और वो सर्वे भाव शब्दित पदार्थ कैसे उत्पन्न होते हैं पर अक्षर से मुंडक उपनिषद में दो अक्षर बताए हुए हैं एक अव्याकृत रूप अक्षर अव्याकृत जो कारण उपाधि है प्रकृति उसके लिए भी अक्षर शब्द का प्रयोग मुंडक में आया है गीता में भी आया है और परमात्मा के लिए भी अक्षर शब्द का प्रयोग आया है तो केवल सामान्य रूप से अक्षर शब्द का प्रयोग करेंगे तो मुंडक उक्त कोई प्रकृति जो अभ्याकृत है अक्षर शब्दित तो उसी का ग्रहण न करें इसलिए अक्षर का विशेषण है वहां पर परात भाषा में लिखा न और वहां है परतह परा। तो परतह अक्षरात परत पर तो परत अक्षरात पर पुरुष तो पर जो अक्षर है उससे भी पर पुरुष है वो है पर अक्षर शब्द से ग्राह्य जिसे अभ्यक्तात् पुरुष पर कहा कठोपनिषद में उसे ही या पर पर अक्षर शब्द से कहा जा रहा है और उस पर अक्षर से सर्वे भावा जायन्ते यानी उत्पाद सभी उत्पन्न होने वाले पदार्थ उस पर अक्षर शब्द तो परमात्मा से उत्पन्न होते हैं कैसे उत्पन्न होते हैं तो कहते हैं सुदीप्तात्व अग्निर विश्वलिंगाइव तो जैसे प्रदीप्त अग्नि से विश्वलिंग प्रकट होते हैं ऐसे सभी पदार्थ उत्पन्न होते हैं परमात्मा से और जिससे उत्पन्न हुए उसी में लीन भी होते हैं ऐसा द्वितीय मुंडक में कहा गया है तत्र चय अपियंती अपियंती का अर्थ है विलीन हो जाते हैं तो तत्र तो, तो द्वितीय मुंडक में जो ये अर्थ संक्षेप में कहा गया है कि परमात्मा से उत्पन्न होते हैं दार्थ और परमात्मा में ही लीन होता है उसकी व्याख्या जरूरी है ये जिस मंत्र से यह अर्थ कहा गया भाष्य में तो मंत्र अक्षरत नहीं प, बताया उसका अर्थ बताया हा और वो मंत्र बता रहे हैं टीकाकार टीका में है यथा सुदीपतात् पावकात्ष्पुलिंगा सहस्रशह प्रभवंती प्रभवते स्वरूप तथा अक्षरा विविधा सौम्य भावा प्रजान्ते इति पीयंती मंत्रेण तो प्रद्तीय मुंडक में किस मंत्र से कहा गया है परमात्मा से सभी पदार्थ उत्पन्न होते हैं और उसी में लीन होते हैं तो दृष्टांत सहित किस मंत्र ने बताया कहा इस मंत्र ने बताया उससे पहले टीका में टीकाकार ने एक अन्वय बताया लेकिन वो अन्वय बाद में भी देख सकते हैं इस मंत्र को देखिए जो टीका में दिया है पावकात का विशेषण है सुदीप्तात तो सुदीप्त पावक प्रदीप्त अग्नि अग्नि का एक नाम है पावक तो प्रदीप्त अग्नि से विशुलिंग जैसे सहस्रश यानि अनेकश सहसलक्ष्य न अनेक का असंख्य प्रभवंते उत्पन्न होता है। कैसे तो स्वरूपा कहते तथा अक्षरात विविधा सौम्य भाव प्रजाते तो हे सौम्य ऐसा संबोधन करके अंगिरा ऋषि कह रहे हैं उनको कौन है सौनक ऋषि को हे सौ सौम्य यानी हे प्रियदर्शन दर्शन सौनक ऐसा संबोधन सौनक ऋषि का अंगिरा ने किया है और ये कहा कि जैसे अग्नि से चिंगारिया अनेकों निकलती है अग्नि जैसी ही ऐसे ही अक्षरात यहां अक्षर शब्द है परमात्मा का परामर्शक तो जिसे भाष्य में परात अक्षरात कहा वही अक्षर है यहाँ पर और भावा ये आत्मान जीवात्मान उत्पद्यंत प्रजातंत यानी उत्पद्यंत और तथा चपियंती और उसी में लीन होता है विश्वलिंगों का दृष्टांत पावक और विश्वलिंग का दृष्टांत केवल उत्पत्ति में है इसलिए श्रुति ने उत्पत्ति में दृष्टांत बताया है तो ऐसे उत्पन्न होता है और उत्पन्न हुए पदार्थ परमात्मा से परमात्मा में ही लीन भी होता है तो ये जो कहा गया है द्वितीय मुंडक में इसी को लेकर के कुछ प्रश्न उपस्थित होते हैं इस मंत्र की व्याख्या करने के लिए कुछ प्रश्न उपस्थित होते हैं गार्गे के मन में सौरयानी गार्गे के मन में जो आचार्य पिपलाद जी के पास ब्रह्म जिज्ञासु बनकर के आए हैं छ अन्य पांच के साथ वे प्रश्न यहां पर चतुर्थ प्रश्न के रूप में बताए जा रहे हैं पांच प्रश्न हैं और इन प्रश्नों का जो उत्तर होगा तो यथा सुदीप्तात् ये जो मंत्र है इसकी वो व्याख्या पूरी होगी तो ये प्रश्न और इन प्रश्नों का उत्तर यही तो ब्राह्मण भाग है चतुर्थ प्रश्नात्मक और ये हो जाएगा व्याख्यान और इसका व्याख्या हो जाएगा द्वितीय मुंडक वोक्त यथा सुदीप्तात् पावकात्वलिंगा इत्यादि मंत्र इस दृष्टि से जो प्रश्न है उन प्रश्नों को बताया जा रहा है तो केते सर्वे भावा अक्षरात विभजन्ते कथम वा विभक्ता सन तत्री किं लक्षण वा इति तदरिद्विवशाया अधुना प्रश्न उद्भावती तो ये भास्कर भगवान कहते हैं कि यथा सुदीप्तात् पावकात् इत्यादि मुंडक मंत्र के द्वारा उक्त जो अर्थ है परमात्मा से पदार्थों की उत्पत्ति परमात्मा में ही पदार्थों का लय इसको लेकर के जो शंकाएं उपस्थित होती हैं उन्हें कहा गया कि ते भावा के अक्षर से जैसे विश्वलिंग अग्नि से अलग होकर के प्रकट हो रहे हैं ऐसे परमात्मा से अलग होकर के अभिव्यक्त होने वाले अलग से होकर के प्रकट होने वाले वो पदार्थ कौन से है जो परमात्मा से अलग से होकर के अभिव्यक्त हुए लगता है और कथम वा विभक्ता संत तत्र अपती तो जब परमात्मा से अलग हो गए तो फिर परमात्मा में ही विलीन कैसे होता है ये प्रश्न होता है परमात्मा से अलग होकर के उत्पन्न हुए कौन है पदार्थ और फिर परमात्मा में ही विलीन में कैसे होंगे ऐसे अग्नि से प्रकट हुए विश्वलिंग अग्नि में ही विलीन होते हुए नहीं देख दिख रहा है और यहां तो आप कह रहे हैं कि परमात्मा से अलग से कट होकर के फिर परमात्मा में विलीन होते हैं तो परमात्मा में कैसे विलीन होंगे ये भी एक प्रश्न होता है और किम लक्षणम वा तद अक्षर और इन भावों का भाव शब्दित पदार्थों के उत्पत्ति और विलय का स्थानभूत अक्षर पदार्थ कौन है तद अक्षरम किन लक्षणम उसका क्या स्वरूप है तो यहाँ किन लक्षणम व अक्षरम में जो शब्द है इसके साथ अन्वय करना है यस्मात् परात् अक्षरात् यहाँ पर जो पंचमंत्र तो यस्मात् यत शब्द है इसका यदोर नित्य संबंध होता है न तो सुदीप्तात इव अग्नेर परात अक्षरात् सर्वे भावा यहाँ पर जो यस्मात् सर्वनाम है इससे ग्राह्य अर्थ का परामर्शक इसके अनंतर प्रयुक्त तत्शब्द होगा तो इसके बाद तो कई एक तत्शब्द आए हैं एक तो आया के भावा इसमें ते शब्द और फिर आया ये यहाँ पर किन तद किन लक्षण वा तद अक्षर और उससे पहले भी आया कथम वा विभक्ता संत त्रव अपनी तो यहाँ पर यस्मा इस शब्द का अन्वय शब्द से परामृष्ट अर्थ का ग्राहक कौन से तत्शब्द को मानना है तीन शब्द दिख रहे हैं तत्शब्द इस प्रकार की शंका का निराकरण करने के लिए टीकाकार ने अन्वय बताया कि इति अस्य किन लक्षणं वा तद् अक्षरं इति तदक्षर तत्शब्देन अन्वय यस्मात्त अक्षरा सर्वे भावा जायन्ते तद अक्षरम किन लक्षणम ऐसा अन्वय करना तो यस्मात इस यद्द का अन्वय किन लक्षणम व तद अक्षरम इस वाक्यस्थ तत्शब्द के साथ है तो इति तद विवक्षया अधुना प्रश्न इति और तद इनके बीच में पूर्ण विराम है क्या नहीं पुस्तक में हाँ। आ, तो इति यानी ये सब प्रश्न उपस्थित होते हैं और एक तीवक्षया अधुना प्रश्न उद्भावती तो विवक्षा कहते हैं कहने की इच्छा को तो अक्षर स्वरूप को कहने की इच्छा से ये प्रश्न गार्ग के मुख से ब्राह्मण भाग में जो किए गए हैं उनका उद्भावन किया जा रहा है प्रथम कंडिका के द्वारा ये कहते हैं विवक्ष अधुना प्रश्ना उद्भावती भास्कर भगवान और टीका में एक विवक्षाया ये, ये प्रतिग्रहण करके उसके बाद में जो टीका आई इसको थोड़ा देखिए मंत्रोक्त अर्थविस्तरा अस्य ब्राह्मणस्य इति भाव मुंडक मंत्र के द्वारा जो अर्थ बताया गया है संक्षेप में उसी का जो विस्तर है यानी स्पष्टीकरण है उसका अनुवादक होता है ब्राह्मण भाग यानी व्याख्यान होता है तो मंत्रोक्त अर्थ का ही व्याख्यान रूप यह चतुर्थ प्रश्नात्मक ब्राह्मण भाग होने से ये कहा जा रहा है कि ये तद विवक्षायानी मंत्र में जो संक्षेप से अर्थ कहा गया वहां तो सीधा कहा गया कि पर, आ, पर अक्षर से भावों की उत्पत्ति हो रही है और उसी में वे भाव उत्न हो रहे हैं अग्नि से विष्पुलिंग जैसे उत्पन्न होते हैं ऐसे पर अक्षर से भाव उत्पन्न होते हैं और वे भाव उसी पर अक्षर में लीन होते हैं इतना मात्र कहा है वो भाव कौन है और अक्षर का क्या स्वरूप है और कैसे इन भावों की फिर से आ, आ, वो संप्रतिष्ठाएँ विलय उसी अक्षर में होगा ये सब विवरण स्पष्टीकरण मूल मंत्र में नहीं है उसका विवरण करने के लिए ब्राह्मण है इसलिए कहते हैं ये तद है इसमें एक शब्द से लेना के भावा इत्यादि से बताया गया जो अर्थ है और ईशी को बताने की इच्छा से अधुना प्रश्नान उद्भावयती इस समय जिन प्रश्नों का उत्तर इन पदार्थों का निरूपण होगा ऐसे प्रश्नों का उद्भावन किया जा रहा है प्रथम कंडिका में ये कहा गया तो तो थोड़ा सा टीका को देखिए फिर मूल मूलमंत्र में चलता हैं अत्र अक्षर अक्षरस्वरूपवात तरण का प्रश्नो जागृता दीना धर्मी विशेष निर्धारण अन्यथा आत्मधर्मत्व आत्मधर्मशंका निर्विशेषत्व निर्णय असिद्धे तो ये कहते हैं ये जो चौथा प्रश्न है ये पर अक्षर शब्दित जो परमात्मा है उनके स्वरूप को बताने की विवक्षा से किया जा रहा है तो अत्र अक्षर स्वरूप से व अत्र शब्द से लेना ये जो चौथा प्रश्न है चौथा प्रश्न तथा उसका उत्तर रूप चतुर्थ प्रकरण और इस चतुर्थ प्रकरण में मुख्य रूप से विवक्षित यानी बताना बताने के लिए अभिप्रेत कौन है तो कहते है अक्षर स्वरूप अक्षर यानी परमात्मा तो परमात्मा का स्वरूप का वर्णन ही यहाँ पर अभिप्रेत है चौथे प्रकरण में और परमात्मा स्वरूप निर्णय अनुकूल ही यहाँ प्रश्न भी किए जा रहे हैं परमात्मा का स्वरूप निरूपण अभिप्रेत है, तो जिससे परमात्मा का निरूपण हो सके ऐसे ही प्रश्न भी गार्गे के द्वारा किए जा है। यह रहे हैं ये आगे कह रहे हैं कि तन निर्णयार्थम तन निर्णयार्थम यानि परमात्म स्वरूप निर्णयाथम तन निर्णयार्थम में तत्शब्द का अर्थ है परमात्म स्वरूप और परमात्म स्वरूप निर्णय के लिए ही कहानी स्वपंथी इत्यादि प्रश्न इत्यादि में आदि शब्द से वो सब पांचों प्रश्न चारो प्रश्न लेना कुल मिलकर के पांच है तो एक तो यहां पर बताए ना कि कानी सोपंती तो आदि शब्द से बाकी चार लेना तो ये जो पांच प्रश्न है पांच प्रश्न समूहात्मक एक प्रश्न हो जाएगा चौथा प्रश्न तो गार्गे का इसलिए कानी सोपंथी इत्यादि प्रश्न यानी अवांतर पांच प्रश्नात्मक एक मुख्य प्रश्न वह किस लिए है तो तन निर्णयाथम उसी का निर्णय करने के लिए है हा परमात्मा स्वरूप का निर्णय करने के लिए तो कानी स्वपंथ इत्यादि प्रश्नों जागृता दिना धर्म विशेष निर्धारणार्थ तो जागृतादि काजो धर्म है जागृतादि अवस्थाएं हैं इन अवस्थाओं का जो धर्मी है आश्रय है अवस्थी जाग्र जागृतादि हैं अवस्थाएं है। जागृत स्वप्न सुसुप्ति इन अवस्थाओं के धर्मी का निर्धारण करने के लिए प्रश्न होगा लेकिन जागृतादि अवस्थाओं के धर्मी का निर्धारण करना ये विवक्षित नहीं है प्रश्न से प्रतीत तो हो रहा है जागृत का जो आश्रय है जागृत अवस्थाएं जिसकी हैं किसकी हैं ये पूछा जा रहा है और धर्मी विषय प्रश्न प्रतीत हो रहा है लेकिन धर्मी को बताना मात्र अभिप्रेत नहीं है बताना तो है अवस्था त्रय से विनिर्मुक्त अवस्था त्रय का जो साक्षी है परमात्मा स्वरूप निर्विशेष उसको बताना है इसलिए यहाँ पर ये बताया जाएगा कि अवस्था जो एक एक है जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था सुसुप्ति अवस्था ये सब इनका धर्मी ही परमात्मा नहीं है इनका धर्मी और कोई है उपाधि है उपाधि के ये अवस्थाएं हैं धर्म है वो धर्मी उपाधि है इन अवस्थाओं का धर्मी आश्रय और उन उपाधियों से विनिर्मुक्त परमात्मा वह अक्षर है मूल मंत्र में जिससे भावों की उत्पत्ति और जिसमें विलय बताया जा रहा है उसका क्या स्वरूप है इसका निर्धारण करना है ना किन लक्षणम तदक्षरम तो वह जागृत अवस्था का आश्रय नहीं स्वप्न अवस्था का आश्रय नहीं सुसुप्ति का भी आश्रय नहीं अपितु तो इन इन तीनों अवस्थाओं का साक्षी इनसे विलक्षण है निरूपाधिक है निर्विशेष चेतन रूप मात्र हैं। ये वर्णन होगा इसके लिए जागृतादि अवस्थाएं आत्मधर्म नहीं अनात्म धर्म है ये विवेक किया जा रहा है तो ये विवेक करने से ये अनात्म धर्म सिद्ध हो जाएंगे इन प्रश्नों के उत्तर के रूप में जागृतादि के धर्म ही कोई दूसरे ही उपाधिभूत अनात्म पदार्थ निश्चित होंगे तो आत्मा अपने आप ही इन अवस्थात्रय से विलक्षण अवस्थात्रय साक्षी के रूप में निश्चित होगा इस दृष्टि से ये प्रश्न किए जा रहे हैं इसलिए इन प्रश्नों के माध्यम से मुख्य रूप से विवक्षित तो है परमात्म स्वरूप निर्विशेष परमात्म स्वरूप ये लिखा कि अत्र अक्षर स्वरूप से विवक्षित्वात् तर्णयार्थम तो परमात्मा के स्वरूप का निर्णय करने के लिए ही ये जागृतादि अवस्थाओं का आश्रय परमात्मा नहीं अपितु परमात्मा की उपाधि जो हैं इंद्रियादि वे इन जागृतादि के धर्मी हैं न कि परमात्मा इसे बताने के लिए यह सब प्रश्न किए जा रहे हैं तो कानी सोपंती इत्यादि प्रश्नों जागृता ना धर्मी विशेष निर्धारणार्थ अन्यथा तो अन्यथा का अर्थ निकलेगा यदि आदि अवस्थाओं के आश्रय विशेष का निर्धारण नहीं होगा जागृत अवस्थाओं के अवस्थी का निश्चय नहीं होगा तो भ्रांति से व्यवहार अवस्था में तो जागृत अवस्थाओं का जो धर्मी है आश्रय है उसके साथ अपने वास्तविक स्वरूप के अज्ञानवशा तादात्म्य करके जीव व्यावहारिक जीव अज्ञानी जीव मान लेते हैं मैं जग रहा हूँ मैं स्वप्न देख रहा हूँ मैं सो रहा हूँ इत्यादि में अहम अर्थ का ही मान लेते हैं जागृतादि अवस्थाओं को धर्म ओ जागृतादि अवस्थाएं जिसका धर्म है जिसके आश्रित है उसके साथ तादात्म्य करने से उनके धर्मभूत जागृतादि अवस्थाओं को अपने में आरोपित करके जागृतादि अवस्थाओं वाला अवस्थी बन जाता है स्वयं ही लेकिन आत्मा का वस्तुतः वो स्वरूप नहीं है आत्मा जगता हो आत्मा स्वप्न देखता हो आत्मा सोता हो ऐसा नहीं है अपितु इन तीनों अवस्थाओं का और इन तीनों अवस्था अभिमानी का तीनों अवस्थाएं तीनों अवस्थाओं में होने वाला व्यवहार और तीनों अवस्थाओं में व्यवहार करने वाला जो है व्यवहारी त्रिपुटी तीनों अवस्था इनका वो साक्षी है ये अवस्थाएं और अवस्था अभिमानी और अवस्थाओं में होने वाले व्यापार ये सब के सब जिसमें आरोपित हैं कल्पित हैं इन सब का तीनों अवस्थाओं का जो अधिष्ठान है वह पर अक्षर है उससे सर्वे भावा प्रभुवंत जायंत ये श्रुति कह रही है मंत्र कह रहा है न कि वो जीवात्मा से जीवात्मा तो भाव शब्द से ग्राह्य हैं उत्पन्न होने वाले पदार्थ के रूप में हैं उपाधि के उत्पन्न होने से जीव की औपाधिक उत्पत्ति है स्वरूपतः तो, तो अक्षर रूप ही है परमात्मा ही है लेकिन उसकी उपाधि बिना उपाधि के जीव नहीं होता तो उपाधि के उत्पन्न होने से औपाधिक उत्पत्ति जीव की मानी जाती है वो भाव शब्द से ग्राह्य है उत्पाद्य कोटि में है कारण कोटि में नहीं तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं अन्यथा तेषा तो शंकायाम, तन निर्विशेषत्व निर्णय असिद्धे तो, तो अन्यथा था यानि जागृतादि का धर्मी परमात्मा नहीं आत्मा का वास्तविक स्वरूप नहीं अपितु कोई अन्य है आत्मा की उपाधि ये निश्चित यदि नहीं होगा अन्यथा शब्द का है ये निर्धारण यदि नहीं होगा जागृतादि के धर्मी का निर्धारण न होने पर ये शंका होगी कि तेषा आत्मधर्मत्व तो शंकायाम तेषा याने जागृतादी नाम ये जो जागृतादी हैं वे आत्मा के धर्म हैं जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था सुसुप्ति अवस्था ये आत्मा के ही धर्म हैं ऐसी शंका होने से तन निर्विशेषत्व असिद निर्विशेषत्व निर्णय असिद्ध है तो परमात्मा निर्विशेष हैं ये निर्णय नहीं हो पाएगा तो आत्मा के निर, निर्विशेषत्व की सिद्धि में उपयोगी हैं ये जागृतादि अवस्थाओं के आश्रय का निर्धारण और इसीलिए जागृतादि अवस्थाओं के धर्म का निर्धारण निर्धारण अनुकूल ये प्रश्न किए जा रहे हैं इन प्रश्नों का उद्देश्य केवल जागृतादि अवस्थाओं के आश्रय को बताना मात्र नहीं है वो जागृतादि अवस्थाओं का आश्रय अनात्मा है ये दिखा करके आत्मा इन जागृतादि विशेषताओं से रहित निर्विशेष है ये बताने के लिए इनको अन्य धर्म बताया जा रहा है अनात्म धर्म बताया जा रहा है कि तेषा आत्मधर्मत्वशंकाया तो तिर्विशेषत्वनिर्णय असिद्धे तन निर्विशेषत्व में तत्शब्द से आत्मा को लेना अक्षर को लेना तो अक्षर के निर्विशेषत्व की सिद्धि नहीं हो पाएगी जिसे शुरू में अत्र अक्षरस्वरूप से विवक्षित्वात् तन कहा था ना उसी अक्षर को यहाँ पर तन निर् निर्विशेषत्व निर्णय असिद्धे इसमें शब्द से लेना और वो अक्षर कौन है तो आत्मा है वो उसी अक्षर शब्दित आत्मा के धर्म जागृता दी है ये शंका बनी रहेगी तो अक्षर के निर्विशेषत्व का निर्णय नहीं हो पाएगा आगे आदि विवक्षातु तुनः पुनः पुनः उदयतः इति दृष्टांत बलात् यत्र एकी भाव ततो इति अक्षरे एकी ये पृथ्वी आदि अक्षरएकीता अक्षरात् विभाग प्रतीते वन मात्रेण भाष्ये उक्ता, उक्ता इति है तो ये कहते हैं तो भावना स्वरूप विभागादि विवक्षा भाष्ये उक्ता ऐसा अनु करना भाष्य सप्तमी थी ओ अदेश होकर यकार का लोप हो गया तो भावाना स्वरूप विभागादि विवक्षा तो भाष्ये उहाँ पर भाष्य में बताया बताया यही प्रारंभ में चौथे प्रश्न का असाधारण संबंध बताते समय ये कहा न कि सर्वे भाव स्फुलिंगा इव जायन्ते और तत्र चैव चीयती इस भाष्यवाक्य से यानी के सर्वे भावा अक्षरात विभज्यन्ते इत्यादि से भाष्य में जो बताया गया है भावों का विभाग और आदि शब्द से उन भावों का आ, कैसे विलय होगा हा, और हा, किन लक्षणम अक्षरम तो अक्षर के विषय किन लक्षणम तद अक्षरम इसके विषय में तो पहले लिखा ही तन निर्णय असिधे तो ये जो दो हैं भावों का अक्षर से विभाग से उत्पादन और फिर अक्षर से अलग हुए पदार्थों का अक्षर में विलय ये जो भाष्य में कहा गया है तो भावानाम स्वरूप विभागाधि विवक्षातु भाष्य उक्ता वो किस विवक्ष आ, कैसे कही गई है उगता इति दृष्टव कहते तावन मात्रे न तो तावन मात्र को दिखाने के लिए यहाँ ब्राह्मण भाग में जो एक दृष्टांत बताया जाएगा द्वितीय खंडिका में इसी प्रकरण में ये दृष्टांत आएगा ता पुनः पुनः उदयतः प्रचरती इति दृष्टान्त बलात् एकी भाव ततो इति अक्षरे भागन अक्षर एक पृथ्वीदी कार्यक्रम अक्षरा विभाग प्रतीतमात्रे न ऐसा लगाना तो यहाँ द्वितीयकंडिका में प्रथम प्रश्न का उत्तर देते समय दृष्टांत जो बताया जाएगा उसमें आएगा ताहा पुनः पुनः उदयत तो हा यानी मरीचय मूल मंत्र में मुंडक में तो अग्नि और लिंग का दृष्टांत है और यहां प्रश्नोपनिषद में सूर्य सूर्य और सूर्य सूर्यकिरणों का दृष्टांत है तो जैसे सूर्य के अस्त के समय दिन में सर्वत्र फैली हुई सूर्य की किरणें एकीभूत हो जाती है विलीन हो जाती है किस में? सूर्य में यह हमको दिखता है प्रत्यक्ष और फिर सूर्योदय होता है तो सूर्योदय से ही निकलती है और ये रोज रोज ऐसा होता है पुनः पुनः प्रतिदिन ये देख रहे हैं प्रत्यक्ष ये दृष्टांत यहां पर बताया जाएगा तो ताहा शब्द से सूर्य किरणों को लेना है कि ताहा पुनः पुनः उदयतः प्रचरंती है उदयतः सूर्यात ऐसे लगाना तो उदित होते हुए सूर्य से पुनः पुनः यानि प्रतिदिन प्रचरंती यानी निकलती हैं फैलती हैं और अस्त के समय उसी सूर्य में विलीन होती हैं तो ये देखा जा रहा है कि जिसमें यह सूर्य किरण एकीभूत हुई थी उसी सूर्य से सूर्य से दूसरे दिन सूर्योदय के समय प्रकट होती है ये दृष्टांत है इस दृष्टांत के अनुसार दार्ष्टान्त में भी जो मूल मंत्र ने कहा सर्वे भावा अक्षरात आक, जायंत प्रभु तो कैसे अक्षर से उत्पन्न होते हैं अक्षर से अक्षर में ही विलीन होते हैं प्रलय के समय पूर्व कल्प के प्रलय के समय ये सब के सब अक्षर में ही विलीन हुए थे इसलिए जब दूसरा कल्प उत्तर कल्प होता है तो अक्षर से ही निकल आते हैं और इसको सुसुप्ति के समय भी ये सब के सब आत्मा में विलीन होते हैं और जब स्वप्न होता है या जागृत अवस्था में आता है सुसुप्ति से तो उसी आत्मा से जिसमें विलीन हो गए थे सूर्यकिरण अस्त के समय सूर्य में विलीन हो गए थे फिर उदय के समय सूर्य से ही निकले ऐसे सुसुप्ति के समय आत्मा में और प्रलय के समय आत्मा में सबके सब, सब विलीन हो गए और जब सो करके जगेगा और ये करेगा क्या नाम है प्रलय के बाद में दूसरा कल्प होगा तो उस समय जिसमें ये विलीन हो गए थे उसी से निकल आएंगे ये प्रथम प्रश्न का उत्तर देते समय समझाया जाएगा तो ये कहते हैं कहाँ है कि ता पुनः पुनः उदयतः प्रचरन्ति इति प्रचरती टीका में है कि वलात यत्र एकी भावः ततो विभागे निर्गमनम तो जिसमें एकी भाव हुआ सूर्य किरणों का उसी से विभागे निर्गमन हुआ अलग अलग होकर के सूर्यकिरणें पूर्व दिशा की पूर्व दिशा में फैल जाती हैं दक्षिण दिशा की दक्षिण दिशा में पश्चिम की पश्चिम में उत्तर की उत्तर में सब ओर फैल जाती है विभाग न इति अक्षरे एकी एकीभूता पृथ्वी आदि कार्य करना अक्षरात विभागे न तो ऐसे अक्षर में एकी भूत जो पदार्थ हैं प्रलय काल में और सुसूप्ति में अक्षर यानी आत्मा तो उसी आत्मा से ये जो पृथ्वी आदि कार्यकरण है यानि पृथ्वी आदि भूतों का ही परिणाम होने से कार्यकरण को यानि शरीर स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर है कार्य करण है सूक्ष्म शरीर <laughs> ये पृथ्वी आदि भूतों का कार्य है स्थूल भूतों का कार्य है स्थूल शरीर और सूक्ष्म भूतों का कार्य है सूक्ष्म शरीर करण शब्दित इसलिए इनको भी पृथ्व्यादि कहा जाएगा सोने का कार्य अंगूठी को जैसे सोना कहते हैं ऐसे ही पृथ्व्यादि रूप कहा जा रहा है कार्य कार्यकरणों को तो पृथ्वीदि कार्य करण जो है वे सब के सब अक्षरात्भाग विभाग थे उनकी अक्षर से ही उत्पत्ति विभागे ने अपने अपने स्वरूप से अभिव्यक्ति अक्षर यानी आत्मा से प्रतीत हो रही है क्योंकि अक्षर में ही इनका सुसुप्ति के समय और प्रलय के समय एक ही भाव हुआ था तावन मात्र इतने को लेकर के भाष्य में वो कहा हैं क्या स्वरूप विभागाधि विवक्षा उक्ता अब जो यहां पांच प्रश्न हैं चतुर्थ प्रश्नात्मक जो अवांतर प्रकरण है इसमें मूल मंत्र की व्याख्या उपयोगी अवांतर पांच प्रश्न किए गए हैं उन प्रश्नों का वो व्याख्यान भाष्य में प्रारंभ होने जा रहा है उससे पहले मूल मंत्र को हम लोग उच्चारण तथा अर्थानुसंधान कर लेंगे समय हुआ है कल ओ